जिज्ञासा पहले के ऋषि मुनि लोग गृहस्थ होकर भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे पर आजकल बहुत से साधु भी साधना में आगे नहीं बढ़ पाते ऐसा क्यों समाधान पहले के गृहस्थ ऋषि अपने लक्ष्य के विषय में बहुत सावधान होते थे उनके अंदर कभी कामना उत्पन्न नहीं होती थी उनके विवाह करने के मूल में भी सोहम मनुष्यलोक पुत्र यह, यह मनुष्यलोक पुत्र के द्वारा ही जीता जाता है पुत्रोत्पत्ति के अलावा अन्य कोई कामना नहीं थी यह कोई सामान्य बात नहीं थी सो कामयत जाया मे उनकी काम प्रवृत्ति सृष्ट्यर्थ मात्र होती थी पत्नी के गर्भधारण के बाद फिर कामना नहीं होती थी शास्त्र में स्त्री परिग्रह केवल सृष्ट्यर्थ ही है सृष्ट्यर्थ ही है ऋषियों के पवित्र जीवन में जगत विषय कामना किंचित मात्र भी नहीं होने का कारण यह था कि उस काल में गर्भाधान से ही माता सावधान हो जाती थी पिता भी सावधान हो जाता था शास्त्रीय विधि से पुत्र के जात कर्म चूड़ा कर्म उपनयन आदि सभी संस्कार करवाता था इनके द्वारा बालक के अच्छे संस्कार जगाए जाते थे फिर वह गुरुकुल में जाता था 25 वर्ष तक गुरु उसके विषय में सावधान रहता था आश्रम के पवित्र वातावरण में रहकर गुरुसेवा गायत्री जप और वेदाध्ययन में निरत रहता था इस प्रकार 25 वर्ष के पश्चात वह एक प्रामाणिक युवक बनकर गुरुकुल से निकलता था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह कभी झूठ बोल सकता है पर आज के युवक को देखिए न उसको घर में संस्कार दिए जाते हैं और न ही विद्यालय में चाहे साधु बनता है या नेता अथवा कुछ और बनता है पर संस्कारों की वह कमी उससे उसमें रह ही जाती है आज के युग में तो ईश्वर प्रणधान शरणागति ही लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है पर ईश्वर प्रणधान में सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही है इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा गृहस्थ के गृहस्थ से साधु बना था अहंकार त्यागने के लिए पर वह और बढ़ जाता है इसलिए आजकल साधुओं के लिए साधना में आगे बढ़ना कठिन जैसा लगता है जिज्ञासा जीवन में साधन चतुष्टय कैसे धारित हो सकता है? समाधान जिस वस्तु का महत्व बुद्धि में बैठ जाता है उसके लिए व्यक्ति जीवन लगा देता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है इसी प्रकार जब आपकी बुद्धि में यह बैठ जाएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है तब आप साधन चतुष्टय की प्राप्ति के लिए जीवन समर्पित कर देंगे इसके लिए शास्त्र में एक क्रम है उसे समझना चाहिए प्रत्येक जीव तीन प्रकार के मृत्यु से ग्रस्त है पहली मृत्यु है पशु कर्म। पशु ज्ञान ये पूर्व जन्म के संस्कार से आते हैं इनकी निवृत्ति शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान द्वारा होती है इनका अनुष्ठान करने पर उसमें मनुष्यत्व आ जाता है उसके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो जाता है जब उसका जीवन धर्म और सत्य पर प्रतिष्ठित हो जाता है तब ईश्वर के प्रति उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है अंतकरण शुद्ध हो जाता है पहले जो कर्म कर्तव्य बुद्धि से करता था अब उन्हें ईश्वर से जोड़ देता है कर्म का संबंध ईश्वर से जोड़ने पर फिर वह कर्म नहीं रहता ईश्वर आराधना बन जाता है इसी बात को गीता में कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवः फिर उसके अंदर एक बल आ जाता है उसकी बुद्धि ईश्वर समर्पित हो जाती है तब जो दूसरी मृत्यु है कामना वह नष्ट हो जाती है फिर परिक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य कृत कृतना वह जगत की परीक्षा करता है वह विचार करता है कि भोग भोगते हुए पूरा जीवन बीत गया पर इनसे तृप्ति क्यों नहीं हो रही है सब और दुख ही दुख का अनुभव हो रहा है धोखे में ही मेरा इतना जीवन बीत गया इस प्रकार जब परीक्षा हो जाती है तब उसको समझ में आता है कि कर्म से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु है वह मृत्युग्रस्त है नाश्चय कृत कृते ना। इस प्रकार जब परीक्षा कर लेगा तो साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा कामना टूट गई अर्थात वैराग्य उसमें आ गया अब उसका चित्त जो जगत में फैला था वह मोक्ष रूपी लक्ष्य में केंद्रित हो जाता है तो श्रम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान आदि स्वतः उसके जीवन में आ जाते हैं इस शास्त्र कम से चलने पर साधन चतुष्टय जीवन में स्वतः आ जाता है फिर वह व्यक्ति ज्ञान के लिए गुरु के पास जाता है